आज के इस शेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और स्पेशल दिव्यांग व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी हमारी तरह ही जीवन जी रहे हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आइए मैं दोनों का ही जो है परिचय कराना चाहूँगा एक हमारे मुकेश जी हैं जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं मुकेश जी हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं अपना जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है वो भी करते हैं और साथ ही साथ वो लॉ उन्होंने किया है और उसमें ख़ास एक वेबसाइट है उसके लिए उन्होंने कंटेंट जनरेट किया है तो उनसे हम लोग बातें करेंगे और दूसरे हमारे प्रतीक सर हैं प्रतीक जी से हम लोग बातें करेंगे वो जयपुर से बिलोंग करते हैं और जयपुर में ही डिजिटल मना कंप्यूटर से ही काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम देखते हैं तो दोनों से हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में शुक्रिया थैंक यू कैसे प्रतीक जी जी मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ब्रह्म का पूरा देख सब कुछ एक्टिविटीज़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है जी जी जी मैं चाहूँगा कि प्रतीक जी आप क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और अब से कुछ साढ़े छः साल पहले मैंने अपना आई थी स्टार्ट किया था जिसका मैं फाउंडर सी ई इस कंपनी में हम लोग बी थ्रू बनाते हैं जैसे सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशंस कुछ चालीस लोग uh, मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं अच्छा अच्छा और अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताइए uh, मैं अपने पेरेंट्स uh, के साथ रहता हूँ और uh, मेरे भैया भाभी साथ रहते हैं और मैं uh, जयपुर में ही रहता हूँ जी अच्छा अच्छा अच्छा कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं आप ऐसे प्रोफेशनली इसके अलावा आपके हॉबीज़ कौन कौन से हैं किस तरह की रुचि आप रखते हैं मैं म्यूज़िक का शौकीन हूं तो मैं आ, गाना भी पसंद करता हूं जब कभी गिटार बजाना गाना ड्रम्स वग़ैरह बजाना इसके अलावा जब कभी टाइम मिलता है तो कुकिंग भी मुझे अच्छी लगती है <laughs> <laughs> जी और ट्रैवल करना भी मुझे पसंद है yeah, yeah. जी चलिए प्रतीक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कामकाज करते हुए आपका हॉबीज़ जो है म्यूज़िक है म्यूज़िक के साथ में आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं गिटार बजाते हैं ड्रम्स प्ले करते हैं और साथ में आपका घूमने का भी बहुत शौक है तो आप घूमते भी रहते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रहा होगा तो आइए मैं अब सीधे आपको मुकेश जी से जोड़ना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ कोरबा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी वेबसाइट के लिए कंटेंट उन्होंने जनरेट किया है तो उन्हीं से जानेंगे के बारे में आप सभी की तरफ से मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर जी मुकेश जी कैसे हैं आप मैं बढ़िया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर <laughs> अच्छा। एक परिवार के बारे में बताइए आपके घर में कौन कौन है जी मैं छत्तीसगढ़ कोरबा में रहता हूँ और मेरे साथ मेरी धर्म है और मेरी एक बिटिया है जो कि अब थर्ड स्टैंडर्ड में है जी हम तीनों रहते हैं और मेरे तीन बड़े भैया हैं और वो मुंबई में रहते हैं उनका अपना व्यवसाय है जी अच्छा मुकेश जी मैं चाहूँगा कि आप किस तरह के काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को जी मैंने 2001 में लॉ ग्रेजुएशन किया मुंबई यूनिवर्सिटी से उसके बाद दो से दो तक मैंने मुंबई हाईकोर्ट में एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कार्य किया और सीनियर एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरीश शक्तियानी सर उनकी लॉ फॉर्म में मैंने वर्क किया और बेसिकली एक लीगल पंडित्स डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है जिसमें आपको विभिन्न तरह के जो लॉज हैं इंडिया के उनकी जानकारी एक सिंपल एज अ लेमेन जो व्यक्ति समझ सके उस भाषा में वो देने की कोशिश करते हैं तो उस वेबसाइट के लिए मैंने अलग अलग लॉस पर मैंने अपने मॉडल्स डेवलप किए कंटेंट डेवलप किए हैं और 2004 से मैं छत्तीसगढ़ कोरबा में एक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है एन लिमिटेड वहाँ एज़ अ लॉ असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ <laughs> चलिए मुकेश जी आपके बारे में जानकर अच्छा लगा और आप किस तरह से काम करते हैं वो भी हमने जाना इसके साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हमने प्रतीक जी से पूछा आपकी हॉबीज़ क्या है तो मैं चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है मुकेश जी बताइए जी मुझे जो है अलग अलग जगह पर जाना बहुत पसंद है ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे क्रिकेट और चेस में बहुत रुचि है आ, मैं क्रिकेट खेलना भी पसंद करता हूँ देखना भी पसंद करता हूँ और चेस भी मैं खेलना पसंद करता हूं और जी क्या बात है बहुत ही अच्छा लगा आपकी हॉबी सुनकर और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें सुनकर आप दिव्यांग होते हुए भी आपका जो शौक़ है आपका जो चॉइस है वो बिल्कुल कॉमन मैन की तरह ही है आम, आम व्यक्ति की तरह ही आप अपना लाइफस्टाइल को जीते हैं तो ये देख कर, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे सभी श्रोताओं को भी थोड़ा सा जिज्ञासा हो रहा होगा कि कैसे करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं प्रतीक जी से जोड़ना चाहूँगा प्रतीक जी जैसे आपने कहा मैं म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूं तो मैं चाहूंगा कि कौन से गीत आपको पसंद आते हैं आपका म्यूज़िक पैशन में कौन कौन से गीत किस टाइप के गीत आप सुनना पसंद करते हैं म्यूज़िक uh, मैं इंडियन uh, म्यूज़िक भी सुनता हूं और उसके अलावा वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुनता हूं uh, दोनों तरह का ही म्यूज़िक पसंद करता हूँ ऐसा uh, कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग मूड के हिसाब से अलग अलग टाइम पर अलग -अलग, अलग अलग गाने पसंद आते हैं लेकिन इंडियन uh, और वेस्टर्न दोनों में फॉलो करता हूँ और एकवली uh, मुझे पसंद आते हैं दोनों ही अच्छा अच्छा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कौन सा एक गीत जो आपको बहुत अभी टच ही लगता है जो अभी याद आ रहा है उसके बारे में एक लाइन गुन गुनगुनाइए <laughs> नहीं नहीं अरे गुनगुनाने की लिए मत बोलिए सर अभी एक लाइन सुना दीजिए गुनगुनाइए नहीं <laughs> सर आप आगे बढ़ते हैं मैं सोचता हूँ आप बाकी सुना मुकेश जी आपको कौन सा गीत पसंद है जी मुझे हर तरह के फिल्म पसंद है लेकिन ज़्यादातर मैं पुराने जो 90s और 2000 के बीच के जो गीत है वो ज़्यादा पसंद करता हूं और मुझे लाइट म्यूज़िक वैसे देखा जाए तो ज़्यादा पसंद है जी खैर वैसे मेरी आवाज़ तो गाने लायक नहीं है प्रोफेशनली लेकिन आपने कहा है तो हम ज़रूर गाएंगे जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा <laughs> चलिए मुकेश जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है थोड़ा सा इसका मुखड़ा और अंतरा हम लोग सुन लेते हैं आप सुनाए हैं रेडोम नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्करा आते रहो जाए तुम देना साथ मेरा वो हम नवा जब कोई बात जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुरा ओह नवा कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना सा तुरा ओह नवा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुकेश जी और प्रतीक जी हमारे साथ हैं, दिव्यांग है लेकिन फिर भी आ, हम उनसे बहुत ही अच्छी तरह से रूबरू हो रहे हैं बातचीत हो रही है और आप भी उनकी बातें सुनकर समझ रहे होंगे तो आइए फिर से मैं प्रतीक जी को याद करता हूं, प्रतीक जी अपना गाना याद कर चुके हैं तो उनसे एक गाना सुनेंगे जी जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है थोड़े आँसू हैं थोड़ी हंसी आज गम है तो कल है खुशी दर्द भी जैसे एक गीत है हार के बाद ही जीत है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है <laughs> चलिए प्रतीक जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को लग रहा होगा बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया तो आइए इस गीत का मुकड़ा अंतराज सुनते हैं प्रतीक जी के लिए खास आप सुनाए हैं रेडोमी पॉइंट The beat. नमस्ते मैं हूं हूँ हमसे और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो और रहो और मुस्कुराते जी हां विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुना हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा एक समा बन गया है तो आइए फिर से मैं से जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो है खुशनुमा पल जो है खुशी और गम दोनों ही हमारे जीवन में चलते रहते हैं तो आपका जो खुशी का जो पल है या खुशियों के जो पल है उसके बारे में कुछ खास बातें बताइए देखिए वैसे तो बहुत सारे पल होते हैं मैं अपनी लाइफ को जब याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं जब तेरह चौदह साल का था उसके पहले दूसरे और तरीक़ों से मैं पढ़ाई किया करता था जैसे कि ब्रेव एक स्क्रिप्ट है जिसके जरिए ब्लाइंड लोग पढ़ा करते हैं तो मुझे जब मैं तेरह चौदह साल का था तब मुझे पता चल गया कहीं से कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको स्क्रीन रीडर कहते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को जब मैंने समझा और जब उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई मुझे लगता है कि मैं मुझे करियर का जो डायरेक्शन है क्योंकि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है कंप्यूटर क्या तरह से ब्लाइंड पर्सन एक्सेस कर सकते हैं मुझे वहाँ से वो दिशा मिली और मैं जो आज कर रहा हूँ उस टेक्नोलॉजी के सहारे कर रहा हूँ श्रोताओं के लिए बताना चाहता हूँ स्क्रीन रीडर एक टेक्नोलॉजी है होता अभी जो है सबको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं मुकेश जी भी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कैसे करते हैं तो स्क्रीन रीडर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, है जिससे आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी सामने है वो बोल के बताया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा मतलब ये कि हमारे सुनने वाले जो अपना काम करते हैं कंप्यूटर पर वो देख कर करते हैं जो उनके सामने हैं उनकी आँखों के जरिए उनके दिमाग तक पहुँचता है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है आँखों की बजाय मैं उस इनफॉर्मेशन को अपने कानों से सुनता हूँ इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो स्क्रीन पर मेरे सामने है और फिर वो मेरे दिमाग तक जाता है और इस तरह से मेरे ब्रेन से वो प्रोसेस होता है तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने मुझे बहुत खुशी दी उसने मेरे लाइफ के डायरेक्शन को बनाया तो मुझे लगता है कि उससे टोटली ट्रांसफार्म हो गया मैं अपने बारे में जो सोचता था लोग मेरे बारे में जो सोचते होंगे वो बड़ा ट्रांसफार्म हुआ था तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस टेक्नोलॉजी से <laughs> प्रतीक जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया जैसे एक जीने का नया रास्ता आपके लिए खुल गया और जिस तरह से आप सोच रहे थे कि मुझे कुछ करना है और ये जो स्क्रीन रीडिंग जो सॉफ्टवेयर आया उसके वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत आसानी हुई और जिस तरह से आपने अपने आप को अभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं वो भी आपके साथ मिलकर इसी काम को कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगा कि एक जो चीज़ आपके हाथ में आ गई टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको जो है खुशी प्रदान किया है आपके जीवन में तो हमें अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आइए मुकेश जी से मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा मुकेश जी कैसे हैं आप जी बढ़िया हूँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ <laughs> और मैं वही सवाल पूछूंगा जो प्रतीक जी को पूछा कि आपके जीवन में जैसे खुशी और गम दोनों चलते हैं तो खुशियों के पल आपके जीवन में कब आए किस तरह से आप उसको फील कर रहे हैं कुछ ऐसे चुनिंदा पलों के बारे में बताइए जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी दी खुशी तो खुशी के तो पल हमेशा आते रहते हैं मैं तो यही सोचता हूँ कि जीवन का हर पल जो है खुशी से भरा है रोमांच से भरा है और ये आप पर है कि आप उस पल को कैसे जीते हो तो मैं तो हर पल को खुशी से लबालब पाता हूँ लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा छाए रहते हैं और वो हमारी जीवन के लिए एक प्रेरणा बनते हैं तो मैं जब कॉलेज में गया तब मैंने जो अपनी स्कूली शिक्षा जो ली वो ब्लाइंड स्कूल में ली थी जहाँ पर केवल ब्लाइंड बच्चे ही पढ़ते थे और जब मैं कॉलेज में आया तब मैंने सभी बच्चों को देखा नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी देखा तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि अब कैसे होगा क्या होगा मैं कैसे कर पाऊँगा मैनेज तो मेरे साथ में हमारे यहाँ एक हमारे कॉलेज में हिंदी शिक्षिका थी हिंदी की प्रोफेसर थी वो बहुत ही इंक्रेजिंग टीचर रही है मैंने अपनी शिक्षा विल्सन कॉलेज में की है तो वो जो प्रोफेसर जो है हिंदी की वो बहुत ही अच्छी थी उनका नाम है प्रोफेसर ललिता राठौड़ करके और वो जो हमारी हिंदी फिल्मों में जो मशहूर संगीतकार हैं नदीन श्रवण तो श्रवण जी की बहना है वो और वो इतनी इंस्पायरिंग है कि उन्होंने मुझे एक बार पूछा जैसे आपने मुझे सवाल किया तो उन्होंने पूछा आपकी क्या हॉबी है तो मैंने कहा कि मुझे साहित्य और कविता पढ़ना बहुत पसंद है उन्होंने कहा कि आप कविता लिखना चाहोगे मैंने कहा कविता तो लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं मैं कैसे लिखूँगा तो, <laughs> तो उन्होंने कहा कि किस पर कविता लिखना चाहोगे तो उस टाइम बारिश का मौसम था तो उन्होंने कहा कि ट्राई करना चाहोगे मैंने कहा ट्राई तो करूंगा लेकिन मुझे पता नहीं बारिश में कैसा महसूस होता है तो वो मुझे वास्तविक रूप में बारिश के मौसम में ले गए जहां पर मिट्टी की सुगंध और जहां पर मतलब हां बारिश की बूंदें उन्होंने मुझे पाँच मिनट के लिए वहां बिठाया बोले किसी की परवाह न करो तुम यहां बैठो और मैंने साहब पाँच मिनट में वो कविता ऐसे लिख डाली और वो कविता जो मैंने लिखी वो कविता इतनी सबको कॉलेज में पसंद आई कि तुरंत उन्होंने मैगज़ीन में छपवा दी नोटिस बोर्ड पर लगवा दी तो मेरे लिए वो इतना खुशी रुमांच का, का रोमांस का क्षण था कि मुझे पता चला कि हर इंसान में कला एक अनोखी कला है लेकिन वो छिपी हुई होती है कोई अंदर लेकिन उसको निखारना या उसको बाहर लाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है और वो हमें किसी मोड पर मिल ही जाते हैं तो मेरे लिए ये एक क्षण था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था जी, जी, जी। और वैसे तो लाइफ तो फुल ऑफ रोमांस और फुल ऑफ लव और फुल ऑफ इन्जॉयमेंट प्लेशर तो है ही मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर जी हाँ साथियों कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो हैं खुशी और गम की मैं बातें जब कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि गम और खुशी साथ साथ चलते हैं कभी खुशी कभी गम ऐसा होता है कभी आप नाराज हो जाते हैं या आपके मन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है तो आप थोड़ा सा दुखी फील करते हैं या गम फील करते हैं लेकिन जो चीज़ें आपके अनुकूल होती हैं और आपके सोच से अधिक हो जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है रोमांच फील करते हैं तो इसी मुकेश जी के जीवन में जब उन्होंने कविता लिखी और उसकी कविता का जो प्यार है उन्हें लोगों के तक वो कविता पहुंची और फिर नोटिस बोर्ड पे लगाया गया तो उसका वो जो क्षण है वो शायद उनके जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना और ऐसे ही प्रतीक जी ने जो बताया कि उनके जीवन में जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आ गया सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फील किया तो पूरी तरह से जिंदगी को बदलते हुए देखा उन्होंने और उस बदलाव के साथ वो जुड़ गए और तेज रफ्तार से अपनी जिंदगी जीने लगे ये जो है एक रोमांच का समय हो सकता है एक जीवन की जो खुशी का जो मीटर है वो धीरे धीरे बढ़ता गया इनका और आज जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं मोटिवेशन दे रहे हैं और हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है जब भी इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं तो आशा करता हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आइए कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग जा रहे हैं तो मैं फिर से प्रतीक प्रतीक जी से आपको जोड़ना चाहूँगा प्रतीक जी कैसे आप जी एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है बहुत <laughs> और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक मोटिवेशन के तौर पे या एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे uh, मैं श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि लाइफ में हमेशा कुछ भी मुश्किलें हों देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिवस हमेशा दूसरे रास्ते हैं अगर हम खोदने की कोशिश करें जैसे कि इमेजन uh, करना थोड़ा मुश्किल है कि एक ब्लाइंड होते हुए मैं कंप्यूटर कैसे चला सकता हूं और उससे भी ज़्यादा uh, एक इंजीनियर बनके uh, एक ऐसी कंपनी जिसमें मैं एम्प्लॉय uh, खुद नहीं हूं बल्कि बहुत सारे देखने वाले इंजीनियर्स को 40 इंजीनियर्स को मैं अपने पास एम्प्लॉय uh, करता हूं ये थोड़ा सोचना मुश्किल है लेकिन ऑल्टरनेटिव जब हमने सोचने की कोशिश की uh, जब ये रास्ता ढूँढने की कोशिश करी तो मिल गया तो हमेशा मैं श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रॉब्लम में हो हमेशा ये सोचें कि यहाँ से भी कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है जब भी वो एक डेड एंड पे भी हो यहाँ लगे कि अब कोई रास्ता नहीं होगा तब भी अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचें कि दे मस्ट भी अवे तो उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा और लाइफ एक नए रास्ते पर और अच्छे खुशी के साथ चल पड़ेगी <laughs> प्रतीक जी बहुत ही अच्छा एक मैसेज आपने दिया और हमारे जीवन में हमें कभी भी जो है जो भी मुश्किलें हैं जो भी चीज़ें हमारे बीच में है उन सभी का अगर वहाँ से कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है तो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करें तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा और आपके जीवन का यू टर्न वहीं से शुरू होगा तो आइए फिर से मैं मुकेश जी से जुड़ना चाहूँगा मुकेश जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि आप उन सभी को एक मोटिवेशन या फिर एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे जी मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ जो है वो चैलेंजिंग सभी के लिए हैं आज हम यदि देख नहीं पाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि चैलेंजेस सिर्फ हमारे लिए हैं चैलेंजेस सभी के लिए हैं और ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने लिए किसी अपॉर्चुनिटीज़ की हमेशा तलाश करें ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जैसे कि आजकल के यूथ में ज़्यादातर सोचा जाता है कि दे वांट ओनली द गवर्नमेंट जॉब्स और परमानेंट जॉब्स और इस तरह का कुछ न सोचें आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में किस कई तरह के एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं आप उनके उनको एक्सप्लोर करें और उन्हें आप एक्सपेरिमेंट करें और अपने लाइफ को एक पर्टिकुलर गोल के साथ ही रिस्ट्रिक्ट ना करें आप जो है अपने विजन को जो है वो दूर दूर तक ले जाए और अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू दे आर वेटिंग फॉर यू टू ग्रैप इट यू जस्ट नीड टू रिएक्ट ऑन दिस तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ uh, की तलाश में रहे अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर स्टेप पर है आप उसका आप स्वागत करें <laughs> <जीज़ी। laughs> मुकेश जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और बहुत ही अच्छा संदेश हमारी युवा साथियों को दिया कि आप किसी भी चीज पे अस्टक्क मत हो जाइए रुक मत जाइए क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिलना चाहिए सभी लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब देगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी <laughs> तो कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेशन है उन लिमिटेशन को हमें समझना है बाकी आपके अंदर क्षमता तो अनलिमिटेड है तो आप अपनी प्रतिभा को पहचान के आप जैसे मुकेश जी ने कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं बस वो नॉक कर रही हैं आप उनकी आवाज़ को सुनिए और उसका लाभ उठाइए तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस एपिसोड में हमने मुकेश जी और प्रतीक जी से बातें की और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन रहा बहुत अच्छी बातें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस वाली जो खुशी के पल हैं जो अपने करियर की बातें हैं जो अपने लाइफ में चेंजेस आए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है और मुझे लगता है कि आप सभी को सुनकर कहीं ना कहीं बहुत सारे मोटिवेशन के बिंदुस आप तक पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा उन्हीं बिंदुओं को पकड़ के आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना करता हूं और फिर से एक बार मुकेश जी और प्रतीक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारी दुआओं के साथ सलाम नमस्ते बहुत सारी मंगल कामनाएं श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो मुस्कराते रहो